चार जावाल दर्शन उपनिषद चार बासठ वो आनंद है विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्य को पिषद तीन नौ अट्ठाइस विज्ञान मानंदम ब्रह्म महोपनिषद दो नौ ज्ञाने न परिपच्यंतिया आनंद रूप ममृतम जग विभा मुंडकोपनिषद दो दो सात आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेद तैतरीोपनिषद दो चार दो नौ ब्रह्मोपनिषद ने भी ये मंत्र है सांडिल्योपनिषद ने भी ये मंत्र है दो एक सरभोपनिषद ने भी ये मंत्र है बीसवा अर्थात भगवान आनंद है हैसा रसानाम रसतमा परमा छांदोग्योपनिषद एक एक तीन ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान आनंद है चाहे भगवान को चाहे परमात्मा चाहे ब्रह्म चाहे आनंद अरे भागवत तो आप लोग पढ़ते सुनते हैं आनंद मात्र म विकल्प मिद्ध बर्चा तीन नौ तीन सत्य ज्ञानानंद मात ही कर रस मुहूर्त यहां दस तेरा चौवन केवला अनुभव आनंद स्वरूप दस तीन तेरा आनंद मूर्ति मजहाति दीर्घतापम दस अड़तालीस सात केवलाुवानंदो स्वरूप परमेश्वर सात छेईस वेदांत में भी एक सूत्र बनाया वेद ने आनंद में वो, वो आनंद है ब्रह्म संहिता में भी कहा गया आनंद चिन्मय सजल विग्रहस्य से गोविंद माध तमहम भजामि पाँच बत्तीस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता पांच एक प्राण प्राण के जीव जीव के सुख के सुख राम सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम आनंद है वो इससे क्या मतलब इसका मतलब ये कि वो भगवान जो आनंद नाम वाला है हम उसके अंश हैं हम उसके अंश हैं तो अंश अन्ष अपने अंशी को ही चाहेगा चाहना पड़ेगा नेचर है वेद कहता है पाद विश्वाभूतान त्रिपाद्यामृतन दिव्या का तीसरा मंत। ये मंत्र मंत्र त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद ने भी है चार एक और ये छादोग्योपनिषद ने भी मंत्र है तीन बारह छ शिव भगवान के अंश हैं यथाग्ने क्षुद्रा विस्लुंगा व्युच्चरती एवमे वो अस्मात्म सर्वाणी भूतानी व्युच्चरती दो एक बीस वृद्धारण्य को पनिषद जैसे बहुत बड़े अग्नि पिंड से जिन गाड़िया निकली हैं, निकलती हैं। ऐसे ही उस भगवान से हम लोग निकले हैं भृगुर वही वरुण ही पितरे पितर मुकासार अधि भगवो ब्रह्म भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा ब्रह्म किसे कहते हैं तो ये परिभाषा बताया उन्होंने ये तो वायु भूता जायन्ते ये न जाता जीवंत यद प्रयंत तद ब्रह्म कैत्तरी उपनिषद तीन एक जिससे सब जीव पैदा हुए हैं जो सबका पिता है